निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए कला का अध्यारोपण कथन करते हैं क्योंकि आरोप के बिना प्रतिपाद्य प्रतिपादन व्यवहार नहीं हो सकता है तो प्राणादि कला आत्मा में आरोपित है उत्पत्ति स्थिति लय सब आत्मा में इसे बताते हैं कला जो उत्पन्न होती है आत्मा में चैतन्य अव्यतिरेक चैतन्य अभिन्न रूप से उत्पन्न होती रहती, लीन होती, सर्वदा इसलिए कुछ लोग भ्रांत है कि ज्ञान ही सब कुछ है क्योंकि जितने कार्य उत्पन्न होते हैं, चैतन्य अभिन्न होते हैं, अध्यक्ष अधिष्ठान छात्र नहीं है अधिष्ठान चैतन्य ज्ञान ज्ञान अभिन्न रूप से ही सब दिखते हैं इसलिए बौद्ध लोग कहते ज्ञान से अतिरिक्त तो कुछ ही नहीं क्षण के ज्ञान कल्पना करते हैं घटपट आदि ज्ञान ही घट रूप से उत्पन्न होता है इसे कल्पना करते हैं और मत है न्याय को लोग कहते ज्ञान आत्मा में उत्पन्न होता है अनित्य नष्ट होता है आत्मा को जोड़ा मानते है अनित ज्ञान अपना नष्ट होता है इसे कहते और चार भाग के लोग कहते हैं बौद्ध का धर्म ये चैतन्य अलग आत्मा नहीं कंतु ये सब श्रुति विरुद्ध है श्रुति विरुद्ध होने से वो ठीक नहीं ज्ञान का अभाव नहीं होता है विषय का तो अभाव होता है बहुत लोग कहते हैं विषय ज्ञान से अतिरिक्त नहीं है ज्ञान ही विषय रूप से परिणत होता है तो विषय ज्ञान एक ही कहते हैं। वेदांत में भी अपना ब्रह्म से अतिरिक्त प्रपंच नहीं है किंतु व्यवहार व्यावहारिक सत्ता विषय की है और वह विषय ज्ञान में अध्यस्त है नित्य ज्ञान मानते है नित्य के है, है। वस्तु है ज्ञान उसमें सब अध्यस्त है कि बहुत लोग नित्य वस्तु कुछ ज्ञान को नहीं मानते वो नित्य कहेंगे जो असत्य आकाश है तुच्छ है उसको नित्य कहेंगे जो घटपट आदि वस्तु ज्ञान कहते हैं वो ज्ञान को भी क्षण क्यों कहते है प्रतीक्षण उत्पत्ति नाश वाला इसलिए अभी करते हैं विषय ज्ञान से भिन्न है विषय मिथ्या च्रा है अधिष्ठान ज्ञान सत्य है विषय मिथ्या है इसलिए विषय का व्यभिचार होता है ज्ञान सत्य है ज्ञान का व्यभिचार नहीं होता है घट काल में पट का अभाव है और घट के स्मरण अनुमान ज्ञान काल भ्रांति ज्ञान काल में घट का भी अभाव है किंतु ज्ञान हो विषय हो विशे और ज्ञान नहीं ऐसा नहीं हो सकता है विषय काल में घट काल में पट ज्ञान का अभाव हो सकता है घट काल में घट ज्ञान है घट ज्ञान है पट ज्ञान नहीं पट ज्ञान काल में घट ज्ञान नहीं तो एक ज्ञान होने हो न अन्य ज्ञान का अभाव हुआ किंतु ज्ञान रहा और ज्ञान का जो घट ज्ञान का कभी अभाव होता है पट ज्ञान काल में घट ज्ञान नहीं है तो घट ज्ञान का व्यभिचार कहा गया घट विशिष्ट ज्ञान का व्यभिचार केवल ज्ञान का व्यभिचार नहीं ज्ञान तो समय पट ज्ञान है घट ज्ञान का भाव है स्वरूपत ज्ञान का व्यभिचार नहीं होता है विषय का स्वरूप व्यभिचार तो होता है घट ज्ञान काल में पट नहीं है स्वरूप पट का अभाव है हो है तो पट का व्यभिचार हुआ विषय का स्वरूपत किंतु ज्ञान का ऐसा स्वरूप व्यविचार नहीं होता है विषय विशिष्ट त्यविचार होता है इसमें अभी उसका लिए, उसके लिए कहते हैं जितने वस्तु है उनका ज्ञान नहीं हो तो वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। शंका हुई थी ज्ञान का भी व्यविचार होता है कभी कभी मेरू पर्वत है गुहा के अंदर कोई वस्तु है उसका ज्ञान नहीं है तो ज्ञान का भाव हो गया तो उसके लिए कहा ऐसा नहीं जी ज्ञान नहीं तो ऐसा विषय ही सिद्धा नहीं होगा विषय है और ज्ञान नहीं ऐसा नहीं हो सकता है इसके लिए अनुपपत्ति में वृष्टान्त न स्पुष्टि करो थी विषय हो और ज्ञान नहीं ये अनुपपन नहीं, कैसा अनुपपन है अप्रामाणिक है उसको दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट करते है भाष्य में रूपम च दृश्यते न चास्त चक्ष यथा रूपम दृश्यते चक्षु नहीं रूप यदि दिखता है तो है यदि विषय है ऐसा निश्चय है तो ज्ञान है ज्ञान विषय कैसे सिद्ध होगा ठीक टीका में ज्ञा ज्ञान व्यविचारितम ज्ञान काले सत्वनियम अभाव रूपम स्पष्टमित्या मित विषय ज्ञान के व्यभिचार्य ज्ञान काल में विषय रहना कोई नियम नहीं है ज्ञान से ज्ञान व्यविचारित तो ज्ञान का व्यविचार विषय में है क्योंकि ज्ञान काले नियम अभाव रूप यही व्यविचारित व्यविचार है ज्ञान काले में तो नियम का अभाव विषय रहेगा अवश्य नहीं ज्ञान काले में एक ज्ञान काले में हमने विषय का अभाव उसी घट ज्ञान काले में भी शांति ज्ञान स्मरणादि में घट का स्पष्ट मित्र व्यभिचार तुम ज्ञेम ज्ञम ज्ञानम व्यभिचरित ज्ञ व वस्तु ज्ञान का व्यभिचार करता है ज्ञान ज्ञ वस्तु व्यभिचार ज्ञ वस्तु रहता है कभी नहीं रहता है ज्ञान रहन पर भी ज्ञान नहीं रहता है व्यभिचरित तो ज्ञान ज्ञानम ज्ञानम न व्यभिचरित कदाचित अभी ज्ञम और ज्ञान का पूर्व के साथ उत्तर के साथ अन्य होगा व्यभिचरित तो ज्ञम ज्ञानम ज्ञानम न व्यभिचरित कदाचित अभिज्ञ ज्ञ को भी विचार नहीं करता है ज्ञान ज्ञान के बिना ज्ञ नहीं होता है ज्ञान अवश्य रहता है टीका में दिया है घट ज्ञान काले कदाचित घट ज्ञान भावात, घटा घटाभाव घट ज्ञान काले में कदाचित घटका स्मरण भ्रांति काले में और टिप्पणी में दिया है घट ज्ञान काले पट भाव होता है पट काले घट ज्ञान से भी व्यभिचार तुल्य इत्यासंख्य पूरा पिछले कहता है पट है तो घट ज्ञान नहीं रहा पट ज्ञान तो है कि घट ज्ञान तो नहीं रहा तो घट ज्ञान का विचार हो जाएगा ऐसा कहते विशिष्ट रूपण व्यविचार है घट ज्ञान का विचार हुआ घट विशिष्ट ज्ञान विशिष्ट रूप से ज्ञान का विचार हुआ स्वरूप तो ज्ञान का विचार नहीं हुआ घट ज्ञान पट ज्ञान का पट ज्ञान नहीं तो घट ज्ञान है घट ज्ञान नहीं तो पट ज्ञान है स्वरूपिचार पूर्ववत सूचितम पहले कहा न कदाचित्ञान कदाचित गेम, गेम कदाचित न व्य ज्ञानम इ यहा अनुसंग न कदा कदाचित गेम, नदाचित ज्ञान का अन्वय करना ज्ञानम कदाचित गेम न नभिचरती यह ज्ञान पद पूर्व वाक्य व्यभिचरती तो गेम ज्ञानम एक वाक्य ज्ञानम न्यभिचरती कदाचित ज्ञान उसके साथ ही जोड़ना है तो पूर्व वाक्य द्वितीय अंतम ज्ञ प्रथ ज्ञ ज्ञान को व्यविचार करता है तो ज्ञान रहन पर ज्ञ नहीं रहता है पूर्व वाक्य द्वितीय अंतम यह तो प्रथमांतम तो इति विशेष ज्ञानम कदाचित अभी ज्ञम न व्यविचरती ज्ञान यहाँ प्रथमांत है करता है ज्ञान न पूर्व वाक्य में ज्ञ करता है ज्ञान कर्म है ज्ञ वस्तु घटपट ज्ञान के व्यभिचारी है ज्ञान ज्ञय के व्यभिचार नहीं है ज्ञान स्वरूप तो नहीं है गेय भावे भी ज्ञान्तरे भावाज ज्ञान से ज्ञान स्वरूपत्विचार क्यों नहीं है ज्ञाया भावे पे ज्ञान्तरे भाव ज्ञान से ज्ञ के अभाव होने पर भी ज्ञान रहता है ज्ञट के अभाव होने पर भी पट्ट में ज्ञान रहता है ज्ञान है गेय अंतर घट के अभिया पट में ज्ञान रहता है ज्ञान से अभाव भावाद्वादीका भावादी की स्वेण्चा है ज्ञान टीका ज्ञानस्य सेवेण सत्ता में जेहांतर जेयवाद साधय ज्ञान की से सत्ता स्वी स हे स्पतत्ता कि अन्य ज्ञेय है पटर गे तो है तो ज्ञान से ज्ञ तो आदि है ज्ञान अंतर ज्ञ है पटर यदि गेय है तो ज्ञान होगा ही ज्ञान के बिना ज्ञ कैसे होगा ये साधे तो नहीं ज्ञाने असति ज्ञम नाम कब ती यदि ज्ञान नहीं है तो ज्ञ कैसे होगा ज्ञान का विषय होता है ज्ञाने असति कसा जी ज्ञान गें भवती ऐसा नहीं है इसलिए ज्ञ यदि है तो ज्ञान अवश्य रहेगा अर्थात ज्ञान का विचार नहीं हुआ ज्ञान के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है स्वरूप अभाव संकते आगे शंका करते ज्ञान का स्वरूप अभाव पूर्व पक्षे शंका करता है सुसुप्त अदर्शनाज ज्ञान से अभाव ज्ञान स्वरूप स्व्यभिचार है पूर्व पक्षे कहता है ज्ञान का भी व्यभिचार होता है बहुत ज्ञान का भी अभाव कहते विषय का अभाव ज्ञान का अभाव सुश्रुत और दर्शनाथ अवस्था में दिखता नहीं ज्ञान का अनुभव नहीं होता है तो नहीं दिखने से अभाव है ज्ञान से अभी सुश्रुत अभाव ज्ञान ही नहीं सुश्वत में तो कोई ज्ञान अनुभव नहीं होता है तो सुश्रुत में ज्ञान का अभाव हो गया सुशुत में ज्ञान का अभाव होने से ज्ञा ज्ञान स्वरूप से व्यवचार गे अब से वो का जैसे व्यविचार होता है क्योंकि घट ज्ञान काले में पट नहीं रहा पट ज्ञान काले में घट नहीं रहा गेह का भाव हो सकता है अन्य ज्ञान काल में तो गेह का जैसे व्यविचार हुआ ऐसे ज्ञान स्वरूप का भी व्यविचार हुआ सुशुष्ठ अवस्था में जागृत अवस्था में घट ज्ञान नहीं पट ज्ञान नहीं पट ज्ञानकाल में घट ज्ञान का अभाव हुआ क्योंकि ज्ञान का अभाव नहीं ज्ञान स्वरूप का व्यविचार नहीं होता है विषय विशिष्ट में व्यविचार होता है जागृत अवस्था में क्यों सुस अवस्था में तो ज्ञान स्वरूप का व्यवचार कोई ज्ञान नहीं ज्ञान स्वरूप से व्य विचार जैसे ज्ञ का स्वरूप भी विचार हुआ सुश्रुति अवस्था में ज्ञान स्वरूप का विचार हो गया तो ज्ञान को क्यों नित्य सत्य मानेगे और गेह अध्यात्म क्यों मानेगे? दोनों बराबर हो गए ये जो सिद्धांतिकेगा ना ठीक नहीं किन् तदाइन गेहा भाव न ज्ञाना भाव सिद्धांति पूछ रहे है तदाइन क्या था तो सुश्रुत अवस्था में ग्ञ वस्तु नहीं होने से ज्ञान का अभाव साधन करना चाहते हो ज्ञान अभाव साध्य थे प्रथम विकल्प है द्वितीय विकल्प बहुत ज्ञान से नहीं होने से ज्ञान आदर्शनाथाव पहला दूसरा आदर्शनाथ ज्ञाना भाव ज्ञान नहीं दिखता इसलिए ज्ञान नहीं ज्ञान के साथ ज्ञान के साथ कोई मतलब नहीं प्रथम ज्ञ नहीं है इसलिए ज्ञाना भाव द्वितीय विकल्प ज्ञान से आदर्शनाथ ज्ञाना भाव दो विकल्प से आधे भी ज्ञायाभाव ज्ञान अभाव इसी विकल्प में ज्ञत् तद अभाव्यंज का भाव है फिर दो विकल्प है प्रथम विकल्प में गेय के अभाव ज्ञान अभाव सुवस्था में गेय वस्तु तो नहीं होने से ज्ञान नहीं है इसे में विकल्प करते है गेय से व्यंग्यवाद ज्ञटपटा द्यंग्य ज्ञान विषय प्रकाश ज्ञान होता उसका व्यंजक व्यंग्य घट नहीं होने से तद अभाव घेय व्यंग्य घटपटादी कोई वस्तु नहीं होने से उसका व्यंजक भी नहीं व्यंजक अभाव ये प्रथम विकल्प है व्यंग्य गेय प्रकाश नहीं होने से उसका व्यंजक नहीं ये विकल्प हो गया प्रथम और दूसरा है उतर ऐक्या ज्ञान ज्ञ एक ही एक होने से ज्ञ नहीं तो ज्ञान भी नहीं क्योंकि बहुत लोग गेय ज्ञान अतिरिक्त नहीं मानते ज्ञटपटा दी ज्ञान ही ज्ञान ही बाहर दिखता है तो गेय ज्ञान एक होने से एका भावी तेरा भाव ग्ञा भाविकाना भाव ये दो विकल्प प्रथम का दो विकल्प हुआ नाद्य प्रथम का प्रथम विकल्प व्यंग्य है गेय और व्यंग्य नहीं होने से व्यंजक का भाव ये कहते नाद्य वे व्यंग्य नहीं होगा तो व्यंजक का क्या भाव ऐसा नहीं होता है न गांक से ज्ञान से गेह का प्रकाशक है ज्ञान जैसे आलोक होता है व्यंजक गेह तो आलोक जैसे ज्ञेय का अभिव्यंजक है ऐसे ज्ञान भी ज्ञेय वस्तु का प्रकाशक अभिव्यंजक है और किस स्थान में से आलोक है गेह को हटा दिया व्यंग्य का अभाव हो गया स्व्यंग्य <स्थाथा> <स्थाथा> अभाव हो से आलोक का अभाव नहीं होता है नहीं रहा तो आलोक क्यों अभाव आलोक तो रहता है व्यंग्य नहीं तो होने पर भी व्यंजक आलोक रहा स्व्यंग्य अभाव आलोक अभाव अनुपति पद जैसे व्यंजक आलोक के व्यंग्य घटपट आदि के अभाव होने पर आलोक रूप व्यंजक अभाव नहीं होता है ठीक इस प्रकार ज्ञानी है व्यंजक व्यंग्य घटपट आदि के अभाव होने पर सुरश्रुति में ज्ञान रूप व्यंज का अभाव क्यों होगा अनुपति बस विज्ञान अभाव अनुपति सुरस्वती में गेय नहीं होने पर भी ज्ञान का अभाव ऐसा नहीं हो सकता गेह नहीं होने पर भी ज्ञान का अभाव कैसे सिद्ध होगा जैसे गेह व्यंग्य वस्तु के अभाव होने पर भी आलोक का अभाव नहीं होता है आलोक होते ही आलोक से व्यंग्य होते वस्तु वस्तुओं का अभाव होने पर भी आलोक रहता है इसी प्रकार सुसुद्ध में गेय वस्तु के अभाव होने पर भी ज्ञान विज्ञान रह सकता है विज्ञान अभाव नहीं हो सकता है गेय नहीं तो ज्ञान अभाव हो ये प्रथम विकल्प था क्योंकि ग्य व्यंग्य है अब व्यंग्य नहीं तो व्यंज का अभाव क्यों ऐसे देखा गया व्यंग्य के अभाव होने पर भी व्यंजक रहता है व्यंजक अभाव नहीं होता है तो यह विचार हुआ व्यंग्य रहने पर व्यंजक नहीं रहेगा ऐसा नहीं व्यंग्य नहीं रहने पर भी व्यंजक रहता है घटापट आदि वस्तु व्यंग्य है नहीं रहने पर भी व्यंजक जैसे आलोक रहता है ऐसे में वस्तु व्यंग नहीं होने पर भी विज्ञान हो सकता है विज्ञान का अभाव नहीं हो सकता है व्यंग्य ज्ञानिक व्यंग्याभाव अभाव उच्य थे आलोक से प्रत्यक्ष सिद्धता ज्ञातवादीन प्रति दृष्टानता इसके बार्य ज्ञानी का एक यहाँ टिप्पणी है व्यंग्य भाव अभावी है प्रत्यक्ष आदि भी है नई पुस्तक में शायद होगा पुराने पुस्तक में शायद नहीं टिप्पणी है इसमें तो पुराने में नहीं तो देख कर लेखना है इसमें व्यंग्य ज्ञानी का कल्प्य इसके टिप्पणी व्यंग्य ज्ञानी का कल्प्य घट ज्ञान होता है पहले अयम घट अयम घट ज्ञान होने के बाद घटो ज्ञात ऐसे मीमांसा का लोग मानते घट में एक ज्ञानता प्राकट्य उत्पन्न होता है वो ज्ञानता को स्वयं प्रकाश मानते हैं ज्ञानतता को हेतु करके ज्ञानतता लिंगे न ज्ञान अनुमते ज्ञातता को लिंग मान करके और लिंग बना करके ज्ञान का अनुमान करते हैं। वेदांत तो ज्ञान को स्वयं प्रकाश मानते कुछ मुरारी मिश्रा आदि में मत है कुछ कहते ज्ञानता लिंगे न ज्ञान अनुमान ज्ञान का अनुमान करते प्रत्यक्ष नहीं होता है तो अयम घटे से ज्ञान होने के बाद ज्ञातो घट जिसको नहाय के लोग अनुव्यवसाय कहते तो ज्ञातो घट ऐसे ज्ञान होने पर ज्ञातो घट इत्याग्रेगा ये ज्ञातो घट ऐसा जो ज्ञान है ये भी घट विषय है किंतु घट में ज्ञातत्व तो है तो प्रकार ज्ञातोत्व तो प्रकार का ज्ञान ज्ञातोत्व प्रकार का ज्ञान से अनुमान होता है कि घटो अयम घट ज्ञान ज्ञातो घट है जैसे अनुभव के अन्याय का मत में घट ज्ञात अर्थात घट विषयक ज्ञातोत्व प्रकार ज्ञान हुआ तो उसके पहले जरूर घट ज्ञान हुआ है अयम घट ज्ञान हुआ तो अयम घटे से ज्ञान अनुमित होता है ज्ञातो घटे थे इसी ज्ञान से तो ये अय घटा में जो ज्ञातता प्राकट्य है उसका कारण है अयम घटे थी ज्ञान। तो ज्ञान भला अयम घटे तो ज्ञान हुआ इसी के कारण घटा में ज्ञातता हुई उसी ज्ञातता के द्वारा ज्ञान का अनुमान करते मीमांसा लोगों, इसी प्रकार ये कहते ज्ञान तो प्रकार ज्ञान से अनुमान हुआ घट ज्ञान व्यंग्य ज्ञानी कल्प्य से व्यंग्य ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञानी, है, ज्ञानी है, का कल्प्य हो गया व्यंग्य ज्ञान हो गया घट का ज्ञान किस प्रकार ज्ञान ज्ञान तो, तो प्रकार ज्ञानी। ज्ञानी तो ज्ञानी। ज्ञानी के ज्ञान ज्ञान तो घटित जाकर ज्ञान इसी ज्ञान से कल्पित होता है गत, ज्ञानी। ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी ज्ञान घट अहम घटित ज्ञान व्यंग्या्याव अभाव अयम घटित ज्ञान का अभाव होगा व्यंग्याभाव व्यंग्य घट घटादि घटादि के विषय के अभाव से अहम घट ज्ञान का अभाव क्यों क्योंकि घट आदि विषय के अभाव स्वरूप तो ज्ञात तो प्रकार का घट यदि नहीं रहा घटो ज्ञात ऐसे ज्ञान जी नहीं बा तो ज्ञात तो विशिष्ट घट नहीं रहा ज्ञातो घटे से ज्ञान होगा तो ज्ञात तो विशिष्ट घट है ज्ञातो घटे से ज्ञान नहीं तो ज्ञात तो विशिट घट नहीं तो ज्ञात तो विशिष्ट घटा भाव व्यंग्याभाविक्ञात तो विशिष्ट घटा भाव अभाव ज्ञात विशिष्ट घट नहीं रहा तो घट ज्ञान भी नहीं रहा अभावचित <coughs> और आलोक दृष्टान्त दिया सिद्धांत नहीं व्यंग्य के अभाव रहता है तो आलोक तो प्रत्यक्ष सिद्ध आलो है आलोक प्रत्यक्ष दिखता है ठीक है व्यंग्य नहीं रहने पर आलोक रहता है किंतु वहाँ व्यंग्य ज्ञान तो विष घट नहीं रहा तो घट नहीं रहेगा नहीं विति प्रति ज्ञान में अनुमेत ऐसे जो मानते उनके प्रति ऐसे मीमांसक में ज्ञान अनुमान करते हैं, बौद्ध मत में विषय अनुमान करते हैं, सौतांत्रिक गुण होते विषय है अर्थ तीक्षण अनुमितो बुद्धिया ज्ञान के द्वारा विषय का अनुमान होता है किंतु ये ज्ञान तो घट ऐसी ज्ञान के द्वारा अयम घट ज्ञान का अनुमान इसी कहा गया इसी मानते उसको लेकर कहते है मीमाशा तो का मत में ज्ञान तथा लिंग से घट ज्ञान का अनुभव अनुमान होता है घट का अनुमान होता है तो ज्ञान अनुमित के प्रति दृष्टान्त देते हैं न अंधकारे, अंधकार चक्षुषा रूपानुपलब्ध हो चक्षुष अभाव शख्य कल्पय वैनाशिक न वैनाशिक बौद्ध होते विनाश मिच्छति विनाश मानते घटपटादि वस्तु हो ज्ञान हो सब कुछ प्रतीक्षण नाश होता है उत्पन्न होता है ये विनाश चाहने वाले वैनाशिक वैनाशिकेना रूप अनुपलब्ध हो चक्ष स्वभाव चक्षु का प्रत्यक्ष नहीं होता है <coughs> चक्षु का अनुमान होता है रूप उपलब्धि के द्वारा चक्षु का अनुमान होता है <coughs> रूप उपलब्धि सकरणी का क्रियात्वाद छेदादि क्रियावत रूप की उपलब्धि एक क्रिया क्रिया होने से उसका कोई कारण होना चाहिए क्योंकि क्रिया है। जैसे छेदनादि क्रिया है उसका करण कुठार होता है रूप उपलब्धि ज्ञान हुआ तो उसका कोई कर्ण होना चाहिए वो कर्ण चक्ष चक्षु का अनुमान होता है रूप उपलब्धि से चक्षु का अनुमान होता है किन्तु रूप उपलब्धि यदि नहीं हुई अंधकार में तो उसमें चक्ष का अभाव हो जाता है रूप उपलब्धि से चक्षु का निश्चय रूप उपलब्धि नहीं तो चकु का अभाव ऐसा नहीं हो सकता है इसी प्रकार अंधकार चक्षुषा रूप अनुपलब्ध चक्षु के द्वारा अंधकार में रूप क्यों उपलब्धि नहीं हुई तो चक्षु का अभाव फल पर तुम सक्य ऐसा नहीं हो विषय विशिष्ट ज्ञान से ज्ञात तो घट ऐसा विषय विशिष्ट ज्ञान से घट ज्ञान का अनुमान करेंगे यदि विषय विशिष्ट ज्ञान नहीं ज्ञात तो घट ऐसा ज्ञान नहीं हुआ इसे घट ज्ञान नहीं है ज्ञान नहीं ऐसा नहीं कर सकते जागृत काले में स्वप्न काल में ऐसा ज्ञान होता है घटो ज्ञात तो घट से ज्ञान होता है विषय विशिष्ट ज्ञान होता है सुश्रित में ऐसे ज्ञान नहीं होता है ज्ञात किंचित तो ऐसे ज्ञान नहीं होता अवस्था में तो ज्ञान तो घट यह ज्ञान विषय विशिष्ट तो ज्ञातत्व विशिष्ट घट के अभाव से ज्ञातत्व विशिष्ट घट के अभाव से ज्ञान अभाव सिद्ध नहीं होगा ज्ञातत्व तो विशिष्ट घट से ज्ञान का अनुमान करो ठीक है ज्ञान तो घटे तो उसके पहले घट ज्ञान हुआ किंतु ज्ञान तो घटे से ज्ञान नहीं है तो उसके पहले घट ज्ञान नहीं हुआ है ऐसा नहीं कर सकते ज्ञान तो घट ये हो गया ज्ञान तो विशिष्ट घट ज्ञान तो, तो विशिष्ट घट होने से पहले घट ज्ञान हुआ था किंतु ज्ञान तो विशिष्ट घट नहीं होने से घट ज्ञान नहीं हुआ था ऐसा नहीं कर सकते रूप उपलब्धि होने से उसका करण ज्ञान हुआ रूप उपलब्ध नहीं हो तो कारण नहीं है अंधकार में चक्षु का अभाव ऐसा नहीं होता है ठीक है में इसलिए दे दिया अंधकार में चक्षु के द्वारा रूप की उपलब्धि नहीं होने पर भी चक्षु का अभाव कल्पना नहीं कर सकता है बोलता इसलिए सशुति में ज्ञातत्व विशिष्ट घट के अभाव होने पर भी विषय का अभाव अर्थात तो ज्ञातत्व तो विशिष्ट विषय गंग्य ज्ञातत्व विशिष्ट व्यंग के अभाव होने पर ज्ञान का अभाव ऐसा नहीं कर सकते ज्ञातत्व विशिष्ट व्यंग्य के द्वारा ज्ञान का अनुमान होता है ये ठीक है किंतु कि विशिष्ट घट नहीं तो ज्ञान का अभाव हेतु नहीं रहेगा तो सात नहीं रहेगा ऐसा नहीं होता है ठीक <coughs> है वैनाशिक विज्ञान व्यतिरित आलोक न तत्र व्यविचारित संकते बौद्ध मत के अनुसार कहते हैं ज्ञान से अतिरिक्त आलोक दीप कुछ भी नहीं सब ज्ञान ही है ज्ञान ही ज्ञान बाहर अंतर तो ज्ञान बाहर घटपट दिल रूप से दिखता है आलोक आदि तो जब व्यंग्य ही नहीं तो व्यंजक भी नहीं रहा क्योंकि ज्ञान और व्यंग्य सब एक ही है जिस समय व्यंग्य नहीं रहा व्यंग्य से अभिन व्यंजक भी नहीं रहेगा तो आलोक व्यंजक ज्ञान ही व्यंजक और व्यंग्य नहीं रहेगा तो व्यंजय कैसे रहेगा क्योंकि विषय ज्ञान से अभी नहीं ज्ञान रूप है विषय नहीं रहे तो ज्ञान भी नहीं रहेगा विज्ञान व्यतिरिक्त आलोक आदि विज्ञान से अतिरिक्त न आलोक ना घट कुछ नहीं इसे वहां विचार नहीं होगा जो बताया अंधकार में नहीं रूप उपलब्धि नहीं हुई चकु का अभाव नहीं होगा ये बताया और एक बताया आलोक व्यंग्य के अभाव होने पर आलोक का अभाव नहीं होता है व्यंग्य के अभाव होने पर जैसे आलोक का अभाव नहीं होता है जैसे ज्ञान अभाव नहीं होगा किन्तु इस बौद्ध कहता है व्यंग्य जितने आलोक आदि सब कुछ ज्ञान नहीं है तो व्यंग्य नहीं है तो आलोक भी नहीं है ज्ञान भी नहीं है ज्ञान क्षेत्र तो कुछ नहीं व्यभिचार कैसे होगा शंका कहता है है ज्ञाना भाव में कल्पित है वैदि क्योंकि ज्ञान ज्ञान ही है ज्ञान क्षत्रुता नहीं है यदि ज्ञान नहीं है तो ज्ञान भी नहीं रहा क्योंकि ज्ञान अभिन्न है ज्ञान अभिन्न होने से ज्ञान नहीं रहा तो ज्ञान भी नहीं रहेगा ज्ञान अभाव कल्पित यदि चेत ठीक है न कल उत्तर व्यविचार स्थला व्यविचार अभाव जो व्यभिचार स्थल दिखाया व्यंग्य नहीं रहने पर ही व्यंजक रह जाता है प्रदीप रह जाता है व्यंग्य नहीं रहने पर भी किंतु बहुत मत में व्यंग्य है प्रदीप अभी व्यंग्य है व्यंग्य कुछ नहीं तो ज्ञान भी नहीं है व्यविचार कहीं नहीं दिखा सकते क्योंकि ज्ञान क्षत्रु तो कुछ भी नहीं तो ज्ञेय नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है ग्ञ यदि है तो ज्ञान है कोई ना कोई यदि गे है तो ज्ञान है ज्ञ कुछ नहीं तो ज्ञान भी नहीं तो व्यविचार स्थल नहीं व्यविचार नहीं है इसलिए व्यंग्य ग्ञ के अभाव से ज्ञान भाव अर्थात सुश्रुत में ज्ञ वस्तु तो नहीं हो तो ज्ञान भी नहीं ऐसा कहने पर ठीक थी। है एवं अभी ज्ञाना भाव कल्पक से ज्ञाभाव से बौद्ध मत के अनुसार होते हैं ज्ञाभात ज्ञाना भाव तो सुश्रुत में ज्ञाना भाव का कल्पक हो गया ज्ञाभाव ज्ञाना भाव कल्पक से ज्ञाभावश्य ज्ञाना भाव का कल्पक हो गया ज्ञाभाव भाव से ज्ञाना भाव की कल्पना जैसे धूम से बनी की कल्पना अनुमित करते है जैसे गिया भाव से ज्ञाना भाव की कल्पना करना में जैसी प्रकार धूम के ज्ञान होने पर बनी क्या अनुमान करना अनुमिति बनी क्या अनुमिति होती है ठीक है इसी प्रकार यहाँ गिया भाव हो गया लिंग घिया भाव लिंग का ज्ञान होने पर ही ज्ञान भाव कल्पना करनी तो गिया भाव से ज्ञान अंगीकृत नवा ज्ञानाभाव का कल्पक जो गिया भाव हुआ सरस्वती में ग्ञा भाव है उससे आप ज्ञानाभाव कल्पना करते हैं तो ज्ञानाभाव का कल्पक हो गया भाव जो गिया भाव है ज्ञानाभाव का कल्पक उसका ज्ञान मानते हैं या नहीं मानते है सिद्धांत पूछता है ज्ञान मंगिक रहते नवा आद्य यदि गिया भाव का ज्ञान माना जैसे धूम के ज्ञान होनी ज्ञान होता है सरस्वती काल में ज्ञाभाव का ज्ञान यदि मान लिया यदि गिया भाव का ज्ञान मान लिया आदि नौ ज्ञान अभाव से थी तो ज्ञान अभाव कैसे हुआ गिया भाव का ज्ञान मान लिया घटपट आदि का ज्ञान नहीं है किन्तु घटपट आदि के अभाव का तो ज्ञान आपने मान लिया गे अभाव का ज्ञान मान लिया क्योंकि गेय भाव से ज्ञान भाव कल्पना करना जिस गिया भाव से ज्ञान अभाव कल्पना करोगे उस गिया भाव का ज्ञान मान लिया भाव के ज्ञान रहते समय ज्ञान भाव कैसे सिद्ध होगा ज्ञान भाव से ज्ञान अभाव कल्पना कर करने के लिए ज्ञान ग्ञाभाव का ज्ञान माना और ज्ञान ज्ञाभाव का ज्ञान को यदि मान लिया तो ज्ञान का अभाव कैसे होगा सुश्रुति अवस्था में न ज्ञान अभाव सिद्ध ही क्यों नहीं तस्से तो अभाव ज्ञान से सतर्क एक ज्ञान रह गया ज्ञाभाव का ज्ञान घटपट का ज्ञान नहीं हो किन्तु सुश्रुति अवस्था में ज्ञाया भाव का ज्ञान मान लिया ज्ञान भाव का ज्ञान मान लिया तो ज्ञान भाव कैसे सिद्ध होगा इतिहास सिद्धांत करता है ये न तदभाव कल्पयत तस् अभाव क्यों नहीं कल्प्य थे वक्तव्य में वैनाशिक ना ये न तदभाव कल्पित ये न ज्ञाना भाव ज्ञाना भाव की कल्पना करेगा जिससे ज्ञान भाई कल्पना करेगा कैसे ज्ञान भाव की ज्ञान होने पर तस्व क्यों नहीं कल्प्य उसी ज्ञाना भाव का ज्ञान कैसे कल्पना ज्ञान का अभाव कैसे कल्पना करना भाव का ज्ञान से ज्ञानाभाव कल्पना करेगा ज्ञा भाव के ज्ञान से ज्ञानाभाव कल्पना करेगा तो गिया भाव का ज्ञान तो मान लिया उसका भाव फिर किसी कल्पना करना ये न घ ज्ञान न ज्ञाना भाव तस्य थे तस्या भाव ज्ञान से अभाव तस्व क्या कल्प्य थे भाव के ज्ञान का अभाव किसी कल्पना करते है यदि वैनाशिकी ने वक्तव्य ठीक है टीका ये जान स्पष्ट करते जेअ भाव के ज्ञान येन का अर्थ जे जानद ज्ञाव कल ज्ञाभावना करते हैं तस्य अभाव तस्य मतलब ज्ञान से जेब्भाव से ज्ञान से कल्य न के अभी प्राथत भाव का ज्ञान मान लिया तो उस ज्ञान का अभाव कल्पना नहीं कर सकते तो ज्ञान भाव सिद्ध नहीं हुआ इसलिए जो पहला विकल्प रहा भाव है न ज्ञाना भाव दे कर दे उसका विकल्प कर दिया व्यंग्य है व्यंग्य नहीं उनसे व्यंग का अभाव ये सीधा नहीं हुआ नीय नीय अभी जो आया दो विकल्प क्या ज्ञान भाव का ज्ञान मानते हो या नहीं मानते ज्ञान भाव का ज्ञान मान लिया तो ज्ञान भाव सिद्ध तो नहीं होगा और ज्ञान भाव का यदि ज्ञान नहीं मानो तो ज्ञा भाव का ज्ञान नहीं हुआ तो फिर ज्ञान भाव कल्पना कैसे करना धूम के ज्ञान नहीं होगा तो बन्नी ज्ञान कैसे होगा लिंगो ज्ञान के बिना साध ज्ञान कैसे होगा ज्ञान भाव से ज्ञान अभाव कल्पना करना है और ज्ञान भाव का ज्ञान नहीं मानोगे ज्ञान भाव का ज्ञान नहीं हो तो फिर ज्ञान भाव कैसे कल्पना करना तो अभाव तो से भी ज्ञवा ज्ञाना भाव है तद अनुभपति ज्ञ का अभाव भी ज्ञेय है क्योंकि लिंग ज्ञान से साध ज्ञान होगा ज्ञाभाव कोई भी ज्ञ नहीं ज्ञाभाव भी किसी ज्ञान का विषय होगा तभी तो ज्ञाया भाव सिद्ध होगा नहीं तो ग्ञ भाव सिद्ध कैसे होगा तो ग्ञा भाव भी ज्ञेय है ज्ञाभाव भी ज्ञान का विषय होगा तभी ज्ञान अभाव सिद्ध होगा ना यदि कोई भी ज्ञान नहीं है ज्ञान भाव का ज्ञान नहीं है भाव का ज्ञान नहीं हो तो ज्ञान ज्ञान भाव कैसे सिद्ध होगा तद अनुपति कल्पना नहीं कर सकते ज्ञान ज्ञान अभाव है, ज्ञान भाव है ज्ञ यदि ज्ञान ही नहीं है ज्ञान भाव का ज्ञान नहीं रहा तो ज्ञाना भाव कल्पना ही नहीं हो सकती ठीक है मैं ज्ञा भाव से ज्ञानाभाव कल्पक तो लिंग अज्ञात होकर के साध्य का अनुमापक नहीं होता है ज्ञान से आप अज्ञात से ज्ञाभाव से ज्ञान भाव कल्पना करना है ज्ञाभाव है लिंग वो अज्ञात होकर के ज्ञान भाव का कल्पक नहीं हो सकता है ज्ञात होकर करके होगा अज्ञात से ज्ञान भाव कल्पक तो संभव अवश्य हम ज्ञात ज्ञाभाव सुश्रुत में कोई ज्ञान नहीं रहता है ज्ञान का भाव उसको भी जानना पड़ेगा वो भी क्या है यदि ताना भाव है भाव का ज्ञान नहीं हुआ तो भाव का ज्ञान नहीं हुआ तो फिर ज्ञाना भाव कल्पना कैसे करेंगे तद तो अनुपति का कल्पना अनुपति ज्ञाना भाव कल्पना नहीं कर सकते किस पक्ष में ज्ञाना अनंगीकार पक्ष हो न इसलिए जो दो विकल्प किया था अभी अभी ज्ञाभाव का ज्ञान मानते हो या नहीं मानते हो उसमें प्रथम पक्ष ज्ञाभाव का ज्ञान मान लिया तो ज्ञान भाव नहीं है ज्ञान भाव का ज्ञान रह गया और ज्ञान भाव का ज्ञान नहीं मानना ये तो ये पक्ष तो युक्त नहीं ज्ञान भाव का ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञात होकर के ज्ञाभाव ज्ञाना भाव का कल्पक नहीं होगा अज्ञात लिंग साध्य का साधक नहीं होता है ज्ञात होकर के ज्ञान लिंग कोई अनुमितीकरण कहते कोई लिंग ज्ञान को अनुमितीकरण कहेंगे किन्तु लिंग का ज्ञान चाहिए इसी प्रकार यहाँ गिया भाव से ज्ञान भाव कल्पना करें तो ग्ञाभाव का ज्ञान अवश्य मानना पड़ेगा इसलिए ग्ञाभाव अज्ञान तो होकर के ज्ञान भाव कल्प ये पक्ष ठीक नहीं यदि ज्ञाभाव का ज्ञान नहीं तो ज्ञाना भाव कल्पना नहीं हो सकती इसलिए गिया भाव का ज्ञान अनंगीकार पक्ष ये द्वितीय पक्ष नहीं होता अभी पहले विकल्प किया था दो विकल्प किया था बात ग्ञा भाव ज्ञान भाव सदे वो तो ज्ञान सदृश ना दवा और प्रथम विकल्प में दो कर दिया था व्यंग्य है तो भावे के और व्यंजक का विकल्प विकल्प होगा? प्रथम में दूसरा था? तो व्यंग ज्ञान एक होने से एक अभाव से दूसरा भाव होगा यह द्वितीय अभी आरंभ करते नौ द्वितीय नीय द्वितीय विकल्प क्या था, पिकल था? दोनों एक है ज्ञ ज्ञान एक है एक नहीं रहेगा तो ज्ञान नहीं रहता तो ज्ञान नहीं रहेगा इसके ऊपर कहते नीय आद्य को आद्य कोटु, कोटु द्वितीय कल्पम संकट प्रथम कोटि में जो द्वितीय कल्प किया था तो और तय ऐसा भाव इतरा भाव आया था उसके ऊपर शंका करते हैं ज्ञानस्य जेयाव्यतिरिक्त जेया भावे ज्ञान भाव की चेत आद्यकल्प कॉटिमी द्वितीय विकल्प है ज्ञान से ज्ञव्यतिरिक्तवाद ज्ञान जेय से अभिन्न दोनों एक तो एक होने से ज्ञान नहीं रहा तो ज्ञान भी नहीं रहा रहतीवस्था में चेत सिंह का न टीका मैं वैनासीकमते अेय तो अभ्युपगमान अभाव भी गेय है सिद्धांति ऊपर देता भाषा में अभाव से तो अभिपगम अभाव अभिपगम्य थे अभाव गेय है ज्ञान का विषय तो ज्ञान ज्ञ अभिन हुआ गेय भावे ज्ञाना भाव कहते ज्ञा भाव भी तो गेय है जिया भावे ज्ञाना भाव तो कहेगा सिद्धांत कहता है घे भाव भी तो गेय है तो फिर ज्ञान का भाव कैसे होगा गया भाव है गेय भाव भी गेय है गेह भाव के भी ज्ञान होता है गेय भाव भी गेय है ज्ञा ज्ञा होने से गेय सब गेय का अभाव हो गया केवल रह गया गेय अभाव वह भी गेय है वह गे उनसे ज्ञान का भाव कैसे होगा ज्ञान रह जाएगा इसका अभिप्राय टीका में वैनाशिक मत है अभाव से गे तो फिर भगवान अभाव ज्ञ है भी है ज्ञान तो ग्या का विषय तो गेह अभाव तो भी ज्ञान का विषय होगा और अर्थात ज्ञान रह जाएगा गेह अभाव कैसे उनके मत के अनुसार बुद्धि बोध्यम त्रयादन्यत संस्कृतम क्षणिकमच तद एक बोध के अनुसार बुद्धि बोध्यम त्रयादन्यत संस्कृतम क्षणिकमच तद बुद्धि बोध्यम बुद्धि का विषय त्रयादन्यत तीन से भिन्न है तीन से भिन्न होता है बुद्धि बुद्धिम बुद्धि का ज्ञा संस्कृतम संस्कृतम का अर्थ उत्पाद्यम टिप्पणी में क्षण कम से तत्को का विषय है सब क्षण कह सब कार्य नष्ट होता है प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या आकाश रूपत्र से क्षणिक संख्या, वो, वो कहते हैं प्रतिसंख्या अप्रति संख्या प्रति निरोध आकाश एक प्रति संख्या निरोध एक अप्रति संख्या और एक आकाश आकाश का अर्थ आवरण अभाव ये तीनों को नित्य मानते है तुच्छ प्रतिसंख्या निरोध अनुधि में है प्रतिसंख्या होता है प्रतिसंख्या निरोध होगा और सरसवुरा नाम अपने वाले सम्वादी नष्ट होते है उसका नाम अप्रति संख्या निरोध बुद्धिपूर्वक घट को नाश करते है प्रतिसंख्या निरोध हो और अस्वभाव तो संभव मकान नष्ट होते रहते हैं वो निरुद्ध दो हो गए क्या है आवरण का कोई आवर नहीं तो ये ये तीन ये तीन ही तुच्छ है और जो तुच्छ है वही वो, वो, वो नित्य है।, है, है और जो घटपट आदि बाह्य वस्तु दिखते शौक्षणिक है प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश होता है ये सब मानते तो प्रति संख्या अप्रति संख्या आकाश रूप त्रय व्यतिरिक्त जीतने सब क्षण कत निरोध शब्द अभाव से नित्य तंगी कारण निरोध शब्द से कहा गया अभाव नाश बुद्धिपूर्वक नाश अभुतिपूर्वक नाश हो रावरण अभाव निरोध प्रतिसख्या निरोध निरोध शब्द से कहा गया अभाव और अभाव तुच्छ को नित्य मानते नित्य तंगी अभाव हो गया नित्य है तो अभिन्न से ज्ञान से अभी जो प्रतिसंख्या संख्या प्रति अभाव है वो भी ज्ञ है तद तो अभिन्न ज्ञान से तो नित्य है नित्य मान लिया प्रतिशंग्या, प्रतिसंख्या अनुरुद्ध आकाश उससे अभिन्न ज्ञान भी नित्य होगा तो सुश्रुति सत्व नित्यत्व से तो ज्ञ से अभिन्न ज्ञान मानते हो तो प्रति संख्या अनुरुद प्रतिसंख्या ये भी विषय है नित्य है और आप कहते हो तो उससे अभिन्न ज्ञान भी सुन रह जाएगा और नित्य हो जाएगा इत्या न अभाव अभाव अभिभगमते वैना सीखे नित्यश्च और अभाव नित्य है आकाश प्रति संख्या निरोध प्रति संख्या निरोध तद तो अभ्यथितम ज्ञान ज्ञा अभिन्न ज्ञान है नित्य कल्पितम से नित्य ही हो जाएगा टीका में ज्ञान अभाव अभिन्न ज्ञान से अभाव अभिन्न ज्ञान अभाव से अभिन्न है अभाव है ज्ञान प्रतिसंख्याख्या अभाव अभाव से अभिन्न जो ज्ञान होगा अभावत्व तो में वो सात पूरा पशी कहता है अभाव से अभिन्न जो ज्ञान है वो ज्ञान तो अभाव रूप हो जाएगा अभावत्व तो साध न तो भावत्व तो सत्यम भाव रूप नहीं हुआ भाव रूप से सत्य होगा सत्य होगा तो नित्य ऐसे नहीं होगा भावत्व तो नित्य पूरा पीछे कहता है ज्ञान से तो आज जो क्या क्या अभाव प्रतिसंख्या अभाव उससे अभिन्न जो ज्ञान हो वो भी अभाव रूप हो जाएगा भाव नहीं उसको सत्य नित्यत्व के हिसाब कहते हो त्याद इतिहास सिद्धांत उसके उत्तर देता है ज्ञान अभाव से अभिन्न होने से अभाव हो जाएगा सिद्धांत कहता है अभाव से अभी ज्ञान अभिन्न अभाव कैसे हुआ यदि पूर्व पक्षी का कहता है ज्ञान अभाव से अभिन्न है इससे ज्ञान अभाव हो जाएगा एक अभाव और एक ज्ञान अभाव से अभिन्न ज्ञान अभाव रूप हो जाएगा ये पूरा सिखी है सिद्धांत है ज्ञान से अभिन्न जो अभाव है वो अभाव क्यों होगा ज्ञान रूप है उससे अभिन्न ज्ञान अभाव क्यों वही भाव हो जाएगा पूर्व से कहता है प्रति संख्या निरोधित निरोधाधि अभाव है आवरण अभाव आकाश है अभाव से अभिन्न जो ज्ञान अभाव से तो अभिन्न है अभाव से अभिन्न होने के कारण ज्ञान अभाव रूप हो जाएगा सिद्धांत कहता है ज्ञान से अभिन्न जो अभाव है वो अभाव क्यों है ज्ञान भाव है अभाव ज्ञान से भाव से अभिन्न अभाव भी अभाव नहीं हो तो भाव रूप हो जाएगा अभावत्मे नभाव से आप ज्ञान अभिन्न अभाव यदि ज्ञान से अभिन्न होगा तो अभावत्व में भी स्याद उस अभाव को लेकर ज्ञान को क्यों अभाव सिद्ध करते हो ज्ञान को लेकर उसको अभाव सिद्ध कहो इत्या तद तो अभाव से ज्ञात्मक जो अभाव है प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या अभाव ज्ञानात्मक है ज्ञानात्मक होने से उसको अभाव शब्द से जो कहते हैं आप अभाव तो अभांग ज्ञान से अभिन्न यदि है उसको अभाव शब्द से केवल शब्द से कहते हो वस्तु तो अभाव नहीं हुआ वस्तु है इसलिए हम तो वस्तु मानते वो आकाश कहते प्रति संख्या निरोध बुद्धिपूर्वक नाश अबुदिपूर्वक नाश आगरण भाव का आकाश करते तुच्छ ससाण जैसे अभाव कैसे हुआ यदि ज्ञान सभ्य नहीं अभावत्व तो, तो केवल मात्र है हो न परमार्थ तो अभावत्म तो अनित्व से इसलिए क्या हुआ वो अभाव नहीं है ज्ञान सभ्य न होने का न अभाव नहीं होने से क्या हुआ उसके सदस्य ज्ञान तो अभाव रूप अनित्य सचिद होगा न परमार्थ तो अभावत्व अनित्व ज्ञान से ज्ञान में अभावत्व अनित्व नहीं है अभाव रूप तो नित्य हो जाएगा टीका में अनित्य ज्ञान से भांग मात्र अभावत्व केवल शब्द मात्र है ज्ञान को नहीं अभाव प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या का अब अभाव कह तो अभावत्व तो वांग मात्र है और ज्ञान अभिन्न है तो ज्ञान अभाव के अभाव क्यों है और इसी प्रकार अनित्यत्व जो कहते ज्ञान वो भी बांग मात्र ज्ञान है आकाश को मानते हो नित्य उससे अभिन्न ज्ञान फिर अनित्य कैसे हो गया आकाश को नित्य में अनित नित्य है उससे अभिन्न ज्ञान फिर अनित्य कैसे होगा उसमें अनित्य तो केवल वांग मात्र है वांग मात्र नभाव से अभावत्व ज्ञान अनित्यत्वस्मत सिद्धांत सिद्धि बौद्ध मत से कहते हैं ठीक है शब्द मात्र से भी अभाव में अभाव तो और ज्ञान अनित्य हो जाएगा शब्द से तो हम कहते अभाव है अज्ञान अनित्य है हमारे मत तो सिद्ध हो जाएगा ऐसा संक्रमण से सिद्धांत कहता है नाम मात्र वास्तव ना नित्य तो आदि विरोध अभाव वास्तव नित्य को केवल नाम रख दिया अनित्य है वास्तव नित्य है उसका नाम रख दिया अनित्य है कोई बच्चा का नाम रख दिया सिंह है व्याघ्र है और व्याघ्र हो जाता है जो वस्तु तो अनित्य है उसका नाम रख दिया अपने अभाव अभाव सद अभाव स्थली को तो थाली नदी संज्ञा हो गई स्थली नदी संज्ञा हो गई तो स्थली नदी तोड़ी हो जाती रख दिया मात्रे ना, नाम मात्र ना वा नित्यत्व आदि विरोध वा अभाव वास्तव वा नित्यत्व वा का विरोध नहीं है वास्तव नित्यत्व वा का विरुद्ध नाम रख दिया अनित्य शब्द से कहने पर कोई विरोध नहीं न स्म क्षति शब्द से भले ही कहो नित्य वस्तु मान लिया और उसको अनित्य शब्द से कहो नित्य सदस्य हम कहते आप वो उसको अनित्य सदस्य कहो किंतु अनित्य सदस्य कह करेगी भी तो एक वस्तु तो मान लिया अस्माक्य नित्य, नित्य ज्ञान एक मानना पड़ा जो आप कहते हो आकाश अभिन्न ज्ञान आकाश को नित्य मानते हो तो ज्ञान भी नित्य हो गया अनित्य तो होने पर अभाव नाम मात्र अध्यय उसमें एक नाम अध्यार आरोप कर दिया अभाव अभाव सदस्य उसको आरोप कर दिया तो ना किंचन न हमारे हमारी कोई हानि नहीं अभाव रखो कोई आपत्ति नहीं अनित अनित्य नाम इत्य भी उसका अभाव नाम रख दिया अनित्य नाम रख दिया अभाव शब्द को, से अनित्य शब्द से कहने पर भी नित्य ज्ञान का कोई कोई हानि नहीं है नित्य ज्ञान सिद्ध हो गया उसको भले अभाव शब्द से कहो अनित्य शब्द से कहो तो हमारी कोई आपत्ति नहीं हमारे कोई शब्द के प्रति आग्रह नहीं नित्य वस्तु मान लेना पड़ा ऐसे बौद्ध के अनुसार में ज्ञान के अभाव अभाव सिद्ध करते गेय के अभाव से इसके ऊपर सिद्ध होगा गेय ज्ञान एक मान तो तो गैया भाव ज्ञान अभाव जो कहते हो सुरश्रुति में जो गेय भाव है वह भी ज्ञेय है और वो मानते हैं अभाव ज्ञेय होता है प्रति संख्या निरुद्ध अप्रति आवरण अभाव आकाश ये तीन ये तीन नित्य कहते हो तो नित्य ज्ञेय यदि हो गया अभाव उससे अभिन्न ज्ञान भी अभाव नहीं होगा और ज्ञान से यदि अभिन्न है तो अभावत्व शब्द मात्र ही और एक नित्य आकाश जैसे आकाश जैसे अभिन्न आकाश को नित्य कहते हैं उससे अभिन्न ज्ञान अभी नित्य हो गया उसका अभाव शब्द से रख दो अभाव नाम रख दो और नित्य होने से आकाश नित्य है उससे अभिनय ज्ञान अभिनित्य है और उसको अनित्य कहो और अभाव कहो तो नित्य ज्ञान मान करके उसमें अनित्यत्व तो, अभावत्व तो शब्द रखने पर भी वास्तव पारमार्थिक नित्यत्व तो और ज्ञानत्व तो का विरोध नहीं है नित्य है और अभाव नहीं भाव रूप ज्ञान है इस एक दोष परिहार्थम अब यहाँ कहेंगे ज्ञान अभाव अभावस्य ज्ञान नंगी क्रिय थे ज्ञाप अभाव तो अभाव है फिर ज्ञान से अभिन नहीं मानेंगे अभी शंका करेंगे ये जो दोष हुआ ज्ञान ज्ञ एक होने से ये दोष दिया तो अभाव ज्ञा अभाव रूप ज्ञ ज्ञान से अभिन्न नहीं भाव रूप ज्ञटपट आदि ज्ञान से तो अभिन्न होगा भाव रूप ज्ञान से अभिन्न नहीं होगा क्योंकि भाव है अभाव गेय हुआ वो भी ज्ञान से अभिन्न हो जाएगा ये सब आपत्ति दिया और प्रति संख्या निरोध आदि जितने अभाव है वो भी ज्ञ होने से ज्ञान रूप हो जाएगा यह आपत्ति सिद्धांत ने अभी इसी दोष परिहार करने के लिए तो है अभाव अभाव होने पर भी ज्ञान से अभिन्न नहीं है भी तो ऐसा शंका है ऐसा भाव पदार्थ तो ज्ञान से अभिन्न होगा और भाव पदार्थ गेय होने पर भी ज्ञान से अभिन्न नहीं होगा तब तो ये दोष परिहार होगा ये शंका है ओ भद्रम कर ंगी